श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इंक्यावन 7 सितंबर अठारह सौ तिरासी ईस्वी गुरुशिष्य संवाद गुह्य कथा ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि अवतार क्यों होते हैं श्री राम कृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं मणि जमीन पर बैठे हैं आज शुक्रवार 7 सितंबर अठारह सौ है भाद्र की शुक्ला ष्ठी तिथि है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 अंग्रेजों का अनुकरण करने लगे हैं लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है श्री रामकृष्ण ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है मड़ी वे निराकारवादी हैं सब भूतों में एक चैतन्य दर्शन श्री रामकृष्ण हमारे यहाँ भी वह मत है थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे अब श्री रामकृष्ण अपनी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 उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया मैंने भी थोड़ा सा चखा एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा मूत्र अन्य व्यंजन तरह तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई हैं एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर कर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा मानव जीव हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार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 जो शुद्धा भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते श्री के। शायद हाजरा पूर्वजन्म में गरीब था इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है हाल में हाजरा ने कहा है क्या मैं रसोईया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ फिर कहता है मैं खजांची से कह कर तुम्हें वे सब चीज़ें दिला दूँगा मणिका उच्च हास्य श्री राम कृष्ण सहास्य वह ये सब बातें कहता रहता है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 फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं श्री राम कृष्ण इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है अच्छा कहो हजरा कैसा है मरी वह है एक तरह का आदमी श्री राम कृष्ण हंसे श्री राम कृष्ण अच्छा मुझसे तथा तो किसी और से कुछ मिलता जुलता है मरी जी नहीं श्री राम कृष्ण किसी परमहंस से